भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनाशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक ग्यारह त्रिलोक से परे अभय लोग भाग दो तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास पांच लाख रुपए और तुम्हें कल दस लाख मिल जाएं तो तुम सुखी हो गए या दुखी तुम खूब सुखी हो जाओ और जिस आदमी के पास आज पंद्रह लाख रुपए हैं कल उसके पास दस ही लाख रुपए रह जाएं उसकी हालत क्या होगी वो बहुत दुखी हो जाए दोनों के पास दस लाख रुपए एक के पास पांच थे उसके दस हो गए एक के पास पंद्रह थे उसके भी दस हो गए अगर दस लाख रुपए में सुख होता तो दोनों को होना चाहिए था दस लाख में दुख होता तो दोनों को होना चाहिए था लेकिन एक को सुख हो रहा है क्योंकि उसके पास पांच थे और एक को दुख हो रहा है क्योंकि उसके पास पंद्रह थे तो दस लाख में सुख और दुख नहीं है तुम्हारे देखने पर निर्भर है तुम्हारी तुलना पर निर्भर है तुम्हारी अपेक्षा पर निर्भर है इसलिए सुख दुख को अलग नहीं किया जा सकता एक आदमी अपने घर आया और अपने निकटतम मित्र को ऐसी अवस्था में देखा कि उसे भरोसा न आया उसकी पत्नी को गले लगा रहा था जो पत्नी को गले लगा रहा था मित्र वो भी थोड़ा घबरा गया कि अब क्या जवाब देगा लेकिन उसके मित्र ने कहा कोई चिंता ना करो जरा मेरे साथ बगल के कमरे में आओ बगल के कमरे में ले जाके कहा कि मुझे तो उसे गले लगाना पड़ता लेकिन मूर्ख तू क्यों लगा रहा है मेरी तो मजबूरी है कि विवाह कर बैठा तो मुझे तो उसे गले लगाना पड़ता मगर मूर्ख तुझे क्या हुआ है तुझे कौन सी परेशानी है जो तू गले लगा रहा है एक के लिए जो सुख हो सकता है दूसरे के लिए दुख हो सकता है वही घटना जो तुम्हें आज सुख है कल दुख हो सकती आज जिस पत्नी के पीछे तुम दीवाने हो कल उसी पत्नी से बचने के लिए दीवाने हो सकते हो आज जिसके लिए मर सकते थे कल उसी को मार सकते हो आज जो मित्र था कल शत्रु हो जाए आज जो शत्रु है कल मित्र हो जाए सुख और दुख अलग अलग नहीं है देखने के ढंग दृष्टियां और जो सारी दृष्टियों के ऊपर उठ जाता है उसे दर्शन उपलब्ध होता है जिसके पास कोई पक्षपात नहीं रह जाता जो कहता ना मुझे यह चाहिए ना वह चाहिए ना यह छोड़ना है ना वह छोड़ना है जो ना भोगी है ना त्यागी है। भोगी है सुख को पकड़ने वाला और जिसको तुम त्यागी कहते हो वह है दुख को पकड़ने वाला ज्ञानी दोनों नहीं करता तुम्हारे भोगी अज्ञानी तुम्हारे त्यागी अज्ञानी ज्ञानी वह है जो ना पकड़ता ना छोड़ता जो आ जाता है देखता जो चला जाता है उसको जाते देखता ज्ञानी तो सिर्फ साक्षी होता एक दृष्टा मात्र कांटा गड़ा तो कांटे को देखता है फूल गिरा तो फूल को देखता है न फूल को पकड़ रखने की इच्छा है न कांटा नहीं लगना चाहिए था ऐसी कोई आकांक्षा है ऐसी चैतन्य की शांत अवस्था में अतिक्रमण होता है भय के पार व्यक्ति उठ जाता है तीन लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार सत्य सुकृत परवाना पावे पहुंच जाए करार लेकिन केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो परवाने जो सत्य की ज्योति में जल जाने को तत्पर है सत्य सुकृत परवाना पावे, जो अपने अहंकार को राख कर देने को तैयार है जो अपने मन को बस भस भस्मीभूत कर देने को तैयार केवल वे ही पहुंच जाएं करार वे ही उस अद्भुत तट पर लगते उनकी नौका उस तट पर लग जाती है जहां न सुख है ना दुख है सुख स्वर्ग दुख नर्क और दोनों के जो पार है उसका नाम मोक्ष उसी का नाम निर्वाण दरिया कहे शब्द निर्वाणा ज्योति ब्रह्मा विष्णु हई संकर जोगी ध्यान पुरुष छपलोक में ताको सकल जहान ज्योति स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु ज्योति स्वरूप हैं संकर और ज्योति स्वरूप हो जाओगे तुम भी अगर योग को उपलब्ध हो जाओ ध्यान को उपलब्ध हो जाओ ध्यान का अर्थ है तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए उन सब चीजों से जो तुम्हारे आसपास घटती हैं लेकिन तुम नहीं हो जिसे दर्पण के सामने से कोई गुजरा एक सुंदर स्त्री गुजरी और दर्पण ने कहा मैं कितना सुंदर हूं यह तादात एक खुरूप आदमी निकला और दर्पण सिकुड़ गया और मन ही मन बेचैन हो उठा और बड़ी ग्लानी लगी कि मैं भी कैसा कुरु यह तादात लेकिन सुंदर स्त्री निकली कि कुरु पुरुष निकला दर्पण चुपचाप देखता रहा झलकता रहा जो भी निकला उसको झलकाता रहा और जानता रहा कि मैं तो दर्पण हूं केवल दर्पण हूं जो भी मेरे सामने आता उसका प्रतिबिंब बनता है यह साक्षी भाव यह ध्यान दुख आया तुम दुखी हो गए ध्यान चूक गया सुख आया तुम सुखी हो गए ध्यान चूक गया दुख आया आने दो जाने दो सुखाया आने दो जाने दो तुम दर्पण रहो तुम देखो भर तुम इतना कहो कि अभी दुख है अभी सुख है अभी सुबह अभी सांझ अभी रोशनी थी अब अंधेरा हो गया अभी वसत था पतझड़ आ गया अभी जिंदगी थी अब मौत आ गई तुम बस देखते रहो और जो भी तुम देखो उसके साथ एक मत हो जाओ एकाकार मत हो जाओ बस इतनी ही सीधो तो कला है ध्यान की और जो ध्यान को उपलब्ध हो गया वह योग को उपलब्ध हो गया क्योंकि जिसने अपने आसपास घटती हुई घटनाओं से संबंध तोड़ लिया उसका संबंध उस परम परमात्मा से जुड़ जाता है जो भीतर छिपा बैठा है तुम दो में से एक से ही जोड़ सकते हो या तो संसार से जो तुम्हारे चारों तरफ है या परमात्मा से जो तुम्हारे भीतर है ज्योति ब्रह्मा विष्णु हैं, शंकर जोगी ध्यान सत पुरुष छपलोक में ताको सकल जहान और अगर तुम सारे तादात्म छोड़ दो तो तुम्हारे भीतर जो गुप्त लोक है तुम्हारा जो रहस्यों का लोक है तुम्हारे भीतर जो हृदय की अंतर गुहा है जहां तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं जा सकता इसलिए उसे गुप्त लोग कहते बस तुम ही जा सकते हो वहां दूसरा कोई तुम वहां नहीं ले जा सकते अपने निकटतम मित्र को भी निमंत्रण नहीं दे सकते कि आओ मेरे भीतर अपनी प्रेसी को भी नहीं साथ ले जा सकते प्रेसी और मित्र तो बहुत दूर अपने मन को भी साथ नहीं ले जा सकते अपने तन को भी साथ नहीं ले जा सकते अपने विचार के कण को भी साथ नहीं ले जा सकते वहां कुछ भी नहीं ले जा सकते सब बाहर का बाहर ही छोड़ देना पड़ता है वहां तो बिल्कुल ही निर्भर होकर चित्त वृत्ति निरोधा जहां सारी चित्त की वृत्तियां बाहर छोड़ दी गई वैसी निवृत्ति की दशा में वैसी सं्यस्त दशा में तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो और अकेले तुम ही प्रवेश कर सकते हो उसी को दरिया कहते हैं छपलोक गुप्त लोक छिपा हुआ लोक सत पुरुष छपलोक में ताको सकल जहान और वहां तुम उसे पाओगे जिसका ये सारा संसार है जिसका ये सारा विस्तार है वहां तुम तो मालिकों के मालिक को पालोगे और जिसने उसे पा लिया सब पा लिया जिसने उसे जान लिया सब जानने योग जान लिया शोभा अगम अपार उसकी शोभा अगम है अपार है शोभा अगम अपार हंस वंश सुख पावही कोई ज्ञानी करे विचार प्रेम तत्तुजा तत्जा उर्वसे शोभा अगम अपार कहना सकोगे गूंगे हो जाओगे बोलना सकोगे अवाक हो जाओगे हटात ठिटक जाओगे जो दिखाई पड़ेगा इतना विराट है कि तो उसमें तुम लीन हो जाओ जैसे एक छोटा सा दिया और सूरज से मिल जाए एक छोटी बूंद सागर से मिल जाए शोभा अगम अपार हंस वंश सुख पा वहीं लेकिन केवल वे ही पा सकेंगे जिन्हें अपने हंस होने की याद आ गई कि हम हंसों के वंशज तुम बुद्धों के वंशज हो महावीर मोहम्मद जरथुस्त्र लाउसु बुद्ध कबीर नानक दरिया फरीद तुम इनके वंशज हो तुम परम हंसों के वंशज हो मगर न मालूम किस भ्रांति में छोटी छोटी ताल तलैयों के पास बैठ गए हो गंदे डबरों के पास बैठ गए और वहीं घर बना लिया वहीं ग्रस्ती से चाली ताल तलैयों के पास जो बस गए हैं उनका नाम ग्रस्त और जिन्हें भूली गई याद कि दूर हिमालय के उतुंग शिखरों के पीछे छिपा हुआ हमारा लोक हमारा मान सरोवर जिन्हें भू ली गई ये बात कि हम मोतियों को चुकते थे कंकड़ पत्थरों पर अब निर्भर हो रहे उन्हीं को याद दिलाने के लिए जो जाग गए हैं वो पुकारते हैं वो कहते हैं हंसो जागो हंसा उड़चल वा सारे बुद्धों की प्रक्रियाएं, सारे बुद्धों के शब्द एक छोटे से सूत्र में बांधे जा सकते हैं हंसा उड़चल वा तुम्हें याद दिलानी तुम्हारे देश की तुम परदेश में हो तुम्हें स्वदेश भूल गया है सोघा शोभा अगम अपार हंस वंश सुख पावही लेकिन जो दरिया के शब्द सुनेंगे और जिन्हें जरा भी याद आ जाएगी कि अरे मैं कौन उन्हें बड़ा सुख मिलेगा हंस वंश सुख पावही ये शब्द उनके कानों में पड़ते हुए अमृत घोल जाएंगे हंस वंश सुख पावही एक क्षण में उनके भीतर क्रांति हो सकती जिन्होंने सुना एक क्षण में क्रांति हो गई मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया उसने उसे देश निकाला दे दिया देश निकाल दे के पछताया भी बहुत लेकिन जिद्दी आदमी था सोचा कि आज नहीं कल बेटा लौट आएगा क्षमा मांगेगा तो क्षमा कर दूंगा आखिर कब तक भटकेगा लौटेगा मगर बेटा भी बाप का ही बेटा था वह भी जिद्दी था वह भी नहीं लौटा तो नहीं लौटा दस वर्ष बीत गए बाप बूढ़ा होने लगा एक ही बेटा था वही मालिक था सारे राज्य का अब बहुत पछताने लगा उसने अपने वजीरों को भेजा कि खोजो वो कहा है अब राजपुत्र था उसे कुछ और तो आता नहीं था न कभी मजदूरी की थी न कभी कोई और हस्त कला सीखी थी नौकर चाकर हर काम करते थे उसका तो अगर कभी कोई राजा का बेटा चूक जाए राज्य से तो उसके पास सिवाय भिकारी होने के लिए कोई और उपाय बचता नहीं तो भिकारी हो गया था भीख मांगता था दस वर्ष में तो उसे याद ही भूल गई धीरे दीर धीरे कि मैं सम्राट था याद रखनी उचित भी नहीं क्योंकि अगर ये याद बनी रहे तो पीड़ा बनी रहे घाव भरे ही नहीं घाव को भरना भी चाहिए ना आखिर आदमी को जीना है और भीख मांगनी है अल्मीनियम के एक पात्र में भीख मांगता फिरता है दो दो पैसे चार चार पैसे के लिए गिड़ है अगर वो याद रखे कि मैं सम्राट का बेटा हूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जब दुत्कारा जाएगा कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आज नहीं कल आना कि आज घर में रोटी नहीं कि आज कोई घर में देने वाला नहीं अगर सम्राट का बेटा हो तो तलवार खींच ले अगर सम्राट का बेटा हो तो पकड़ के आदमी की गर्दन दबा दे ये तो खतरनाक हो जाए जिससे दो दो पैसे मांगने हैं वो कितनी देर तक सम्राट होने की याद रखेगा हां कुछ दिन तक महीने दो महीने याद आती रही होगी फिर याद का जीवन से जब कोई तालमेल ना हो तो याद धीरे धीरे विस्मृत हो गई दस साल में तो उसे बात आई गई भूली गई सपने में भी याद नहीं आती थी भिकमंगा हो गया था बिल्कुल भिकमंगा हो गया था भीख मांग रहा था एक होटल के सामने जहां लोग जुआ खेल रहे थे चाय पी रहे थे सिगरेट फूंक रहे थे कह रहा था कि मेरे पैर जल रहे हैं धूप बहुत तेज है गर्मी आ गई जूते मेरे पास नहीं है कुछ कुछ पैसे दे दो तो मैं जूते खरीद लूं। कुछ पैसे उसके भिक्षापात में थे भी उनको खड़खड़ा रहा था लोगों से गिड़गिड़ा रहा था तभी आके स्वर्ण रथ वजीरों का रुका होटल के सामने स्वर्ण रथ का रुकना और दस साल एक क्षण में पुछ गए स्वर्ण रथ का रुकना वजीर को देखना और वजीर का उतर के और भिखारी के चरणों में गिरना और कहा कि महाराज वापस चले आपके पिता ने याद किया वे बूढ़े हो गए सारा राज्य आपका है आप यहां क्या कर रहे हैं एक क्षण में क्रांति हो गई हाथ में जो ठीक लिए था जिसमें कुछ पैसे थे उसने उसे रास्तों पर फेंक दिया अभी उन्हीं पैसों पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा था अभी जो उसे एक पैसा देने को राजी नहीं थे वो सब होटल के सब काम बंद हो गए जुआ बंद हो गया होटल का मालिक मैनेजर सारे लोग भाग कर भीड़ लगा के खड़े हो गए कि महाराज याद रखना हमें भूल मच जाना उस राजकुमार ने कहा सबसे पहले तो मेरे स्नान का इंतजाम करो सुंदर वस्त्रों का इंतजाम करो फिर मैं वापस चलता हूं एक क्षण में दस साल ऐसे शून्य हो गए जैसे कि रहे ही ना हो और एक क्षण में लोगों ने देखा उसकी आंखें कुछ और भिकमंगे की आंखें कुछ और सम्राट की आंखें कुछ और अभी कपड़े वही भिकमंगे थे मगर उनके भीतर से एक ज्योति, एक आभा प्रकट होने लगी उसकी चाल बदल गई उसके खड़े होने का ढंग बदल गया वो जब सिंहासन पर बैठा तो आदमी ही और था कोई सोच ही नहीं सकता था ये दस साल तक भीख मांग रहा था दरिया की बात अगर सुनाई पड़ जाए तो ऐसी ही घटना तुम्हारे भीतर घट सकती घटनी चाहिए ंस वंश सुख पाव ही कोई ज्ञानी करे विचार तुम में जो थोड़े बोधपूर्ण होंगे वे ही समझ पाएंगे वे ही विचार कर पाएंगे प्रेम जा और बसे तुम्हारे हृदय में ही वह तत्व बसा हुआ है प्रेम का जो अंततः परमात्मा को उघाड़ देता है तुम्हारे भीतर ही प्रेम की किरण है जो परमात्मा के सूर्य से तुम्हें जोड़ देगी सुनो गुनो दरिया कहे शब्द निर्वाणा जो सत शब्द विचार है कोई अभय लोग सिधार है सोई विचार करते ही अभलोक के द्वार खुल जाते हैं यह आघात पढ़ते ही एक क्षण में महाक्रांति हो जाती कोई परमात्मा को साधना थोड़ी सिर्फ हमने विस्मरण किया याद करना है इसलिए तो सारे संतों ने कहा है नाम स्मरण नाम स्मरण में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है उसका कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है सिर्फ याद करनी सिर्फ पुकार करनी तुम्हें बदलना नहीं है अपने को तुम हो तो वही ये सम्राट के बेटे को कुछ बदलना पड़ा अपने को ये था तो सम्राट का बेटा ही सिर्फ भूल गया था विस्मृति हो गई थी और विस्मृति हो जाती बड़ी आसानी से हो जाती क्योंकि चारों तरफ विस्मृत लोग हैं उन्हीं से तुम जुड़े हो सत्संग का तो कहां सौभाग्य कभी कभार बड़ी मुश्किल से किसी सौभाग्यशाली को सत्संग मिलता है नहीं तो भीड़भाड़ है उन्हीं लोगों की तुम्हारे जैसे ही लोगों की मैंने सुना है एक हंस जा रहा था उड़ा हुआ अपनी हंसनी के साथ कि रात थक गया था एक वृक्ष पर बसेरा किया कौए का दिल आ गया उसकी हंसनी पर स्वाभाविक सोचा होगा कौए ने हेमा मालनी को कहां उड़ाए लिए जा बच्चू अब बचके बच्च के निकल ना सकोगे कौओ का ही डेरा था उस वृक्ष पर उसने बांकी कौओं को भी कहा कि इसको ऐसे निकलने ना देंगे ऐसी प्यारी चीज कहां लिए जा रहा सुबह हुई जब हंस उड़ने लगा तो कौए ने कहा ठहरो भाई वो जो कौआ नेता था कौओं का उसने कहा मेरी पत्नी को कहां लिए जा रहे हंस ने कहा तुम्हारी पत्नी होश से बात करो यह हंसनी है तुम कौए हो कौ ने कहा होश से तू बात कर क्या काले आदमी की गोरी औरत नहीं होती और ये रंग भेद नहीं चलेगा ये वर्ण भेद नहीं चलेगा किस जमाने की बातें कर रहा है कोई मनु महाराज के जमाने की बातें कर रहा है माना कि गोरी है मगर पत्नी मेरी और न हो तो पंचायत बुला ली जाए तब जरा हंस डरा क्योंकि पंचायत तो वही कौए थे वहां तो कोई और हंस था है पंचायत जो तय कर दे कौओं की पंचायत जुड़ी और कौओ के पंचायत ने तय कर दिया कि पत्नी कौए की हंस जार जार रो रहा है मगर करे क्या भीड़ भाड़ कौओं की चारों तरफ भी कौओं की भीड़भाड़ है उनका सारा उपाय तुम्हें विस्मरण करा देने का है वे खुद भी भूले हैं वे तुम्हें भी भुला रहे हैं भीड़ से जागना पड़ता है और जो भीड़ से जाग जाए वही सन्यासी और भीड़ के बड़े सम्मोहन है और भीड़ के पास बड़ी ताकत है बना तो नहीं सकती भीड़ तुम्हें लेकिन मिटा सकती वही उसकी ताकत है भीड़ बचपन से ही हर बच्चे को पकड़ लेती और उसको कौआ बनाने में लग जाती लिपो पोतो संस्कार दे दो कोई हिंदू कौआ कोई मुसलमान कोई ईसाई कोई जैन कोई बौद्ध सबको बना दो अलग अलग ढंग के कौए कौन तुम्हें याद दिलाए कि तुम हंस हो और तुम्हारे ऊपर इतना रंग पोता इतनी कालख पोती जाती कि तुम अगर दर्पण के सामने भी पड़ जाओ तो भी तुम यही सोचोगे कि कौआ ही हूं यह कोई हंस के ढंग तुम्हारे सारे संस्कार अज्ञानियों के द्वारा दिए गए इसलिए तो दरिया जैसे व्यक्ति जब तुम्हें पुकारते तब भी तुम्हें याद नहीं आती बुद्ध तुम्हें पुकारते और याद नहीं आती तुम्हारे द्वार पर ढोल बजाए जाते और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ते नहीं कि सुनाई नहीं पड़ते सुनाई भी पड़ जाते तो भी भरोसा नहीं आता कि मैं और हंस मैं और मानसरोवर का यात्री नहीं नहीं ये बात किसी और के लिए कही जा रही होगी ये मेरे लिए सच नहीं हो सकती मैं तो अपनी कालिक्स जानता हूं मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी कालिक झूठी है जरा ध्यान में ना नहाओ बह जाएगी तुम्हारे भीतर का हंस निखर आएगा जो शब्द जो सत शब्द विचार है कोई अभय लोक सिधार सोई तुम्हें सोचना ही होगा जो जाग गए हैं उनके वचन तुम्हें सोच नहीं होंगे और ध्यान रखना जो जाग गए हैं बहुत थोड़े हैं और जो सोए हैं वो बहुत ज्यादा हैं और सत्य का कोई निर्णय लोकतंत्र से नहीं होता सत्य का निर्णय कोई वोट से नहीं होता अगर कहीं वोट से निर्णय होते होते तो बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट कभी के हार चुके होते कौओं की भीड़ ने हंसों की सब हंसनियां छीन ली होती सत्य का निर्णय वोट से नहीं होता सत्य किसी के मत और भीड़ पर निर्भर नहीं होता सत्य तो सत्य है एक कहें कि अनेक कहें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और अक्सर तो एक ही कहेगा अनेक नहीं कह सकते क्योंकि एक आधी कोई ध्यान को उपलब्ध होता है अनेकों के विपरीत अनेकों से मुक्त होकर एक आधी कोई मानसरोवर की यात्रा कर पाता है। और जिन्होंने यात्रा की है उनके वचनों को विवाद मत करना उनके वचनों को विचार करना विवाद और विचार का फर्क समझ लेना विवाद का अर्थ होता है पहले ही पक्षपात तय किए हुए उन्हीं के अनुसार सोचना विचार का अर्थ निष्पक्ष होकर सुनना निष्पक्ष होकर सोचना विचार का अर्थ है खुले होकर इस बात की संभावना मानकर कि हो सकता है दरिया ठीक कहते हो। दरिया को पूरा का पूरा ध्यान दे के सुनना जो सत शब्द विचार है कोई अभेलोक सिधारे सोई